पवमानसो अद न पवित्रेण विचर्षण य पोधा सादुना पवमानसो अद न पवित्रेण विचर्षण या पोधा सादुना पवमानसोप अद्य न पवित्रेण विचर्षणी यः पोदा सापुना दुना